Hmm. तू दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा तू दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा हो रहेगा मी प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा तू में सबका है ईश्वर सहारा तू में सबका है ईश्वर सहारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा से तेरा भजन करता जाऊं भजन करता जाऊं बस्ती में तेरा भजन करता जाऊं भजन करता जाऊं कभी रास से कभी रास में न मैं लड़ खड़ाऊ न मैं लड़ खड़ाऊ तेरी प्रीत के ही मैं दीपक जलाऊं ये दीपक जलाऊं हमेशा तुम्हें साथ अपने ही पाऊँ जे अपने ही पाऊ <coughs> सर पे रहे सर पे रहे सर पे रहे हाथ हर पल तुम्हारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा तू तु दुनिया में सब का ईश्वर सहारा तू दुनिया में सब <coughs> ईश्वर सहार हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा मेरी चाह में हो प्रभु चाह तेरी प्रभु चाह तेरी मेरी राह में हो प्रभु राह तेरी प्रभु राह तेरी कभी भी भवर में न नैया हो मेरी जी नैया हो मेरी खिवैया तेरे हाथ नैया हो मेरी जी नैया हो मेरी चले आओ जी चले आओ चले आओ आकर दिखा दो किनारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा तू दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा तू दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा तो जाए हो जाए चाहे ये दुनिया पराई ये दुनिया पराई किसी हाल में ना किसी हाल में ना देंगे दुहाई न देंगे दुहाई मगर हमसे ना हो तुम्हारी जुदाई तुम्हारी जुदाई है हमने तो तुमको है उंगली थमाई जे उंगली थमाई सुमन तुमसे ना सुमन तुमसे ना सुमन तुमसे ना चूटे रिश्ता हमारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा तू तु दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा तू दुनिया में सबका है ईश्वर सहारा हो रहेगा हमें प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा प्रभु दर्श तुम्हारा